आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग ऐसा होता है की हम लोग बोरते हैं या बोर लगाते हैं तो पानी की जो सीमा है वो कभी कभी नहीं मिलता है तो हमारा बहुत नुकसान होता है तो ऐसे में किसी ना किसी हम लोग विशेषज्ञों को ढूंढते हैं कि कहाँ पानी मिलेगा ज़मीन में तो ऐसी जो बातें होती हैं तो ऐसे ही पानी की जो शोध है या पानी का जो आ, सोत्र कहाँ है इसका पता लगाने के लिए जिन लोगों से हम बात करते हैं वैसे ही हमारे साथ अभी किशन जी हैं जो इसी विषय में काम करते हैं काफ़ी लोगों को उनके द्वारा मदद मिला है हज़ारों की संख्या में उन्होंने इस तरह का काम किया है तो उनसे हम जानेंगे कि पानी किस तरह से कहां मिल सकता है और क्या टेक्निक है किस तरह से हम पानी का उपयोग कर सकते हैं अपनी खेती के लिए या फिर अपने घर के लिए वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से कन्या जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरा नाम कन्हैया तिवारी है मैं बम्बई से थाना में जो उपनगर है वहाँ अंबरनाथ के यहाँ पर रहता हूँ और पिछले पाँच साल से मैं ज़मीन में पानी ढूंढने का काम करता हूँ बहुत से लोगों को मैंने देखा था कि कुछ लोग कान में कान जमीन में लगा करके पानी ढूंढते हैं और कुछ लोग ऐसे चलकर कर जगह में पानी ढूंढते तो मेरा लौकिक भाई जो है वो कह रहा था कि तू योग योग सीख प्राणायाम आदि कर तो तुझे ऐसे ही पानी दिखाई देगा जमीन में पता चलेगा तो मैंने बोला कि मैं इतने साल से राजयोग कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं इसका कुछ उपयोग करूँ क्या मुझे भी वैसा कुछ अनुभव होता है क्या तो मैं कई जगह पर गया ऐसे जमीन को जब मैंने देखा तो मुझे पानी यहाँ ऐसा लगा यहाँ पर पानी है तो मैं वहीं रुक गया और मैंने कई लोगों को बताया कि यहाँ पर पानी है आप यहाँ बोरिंग करवाइये और उसके बाद में मैंने विज्ञान के पद्धति से भी दो तांबे की छड़ रहती है उसको स्टिक डाउजिंग कहा जाता है उस पद्धति से भी मैंने उसी जगह पर पानी ढूंढा जो मैंने अपने शंख के द्वारा पानी ढूंढा था जिनमें महसूस किया उसके बाद मैंने उसको विज्ञान के तरीके से भी ढूंढा तो वहाँ शत प्रतिशत सफलता लोगों को मिली तो मेरा कहना यह है कि अगर किसान भाई बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और अगर बोरिंग करने पर उन्हें पानी न मिले तो उनका बहुत सारा पैसे का नुकसान पैसे का बहुत नुकसान होता है तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप बोरिंग खुदाना चाहते हैं जब तो कम से कम दो लोग दो एक्सपर्ट लोगों से आप जरूर उसका वेरिफिकेशन कराइए उसके बाद ही आप बोरिंग खुदवाने के लिए विचार कीजिए कभी कभी कभी ऐसा होता है कि कम अनुभवी व्यक्ति को हम ले आते हैं पानी ढूंढने के लिए और वह अपने कम अनुभव के आधार पर सही ढंग सही जगह पानी की नहीं बता पाता कितने गहराई में पानी मिलेगा और कितना पानी मिलेगा वह वह बता नहीं पाता है तो मैं ऐसा किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि किसी दो एक्सपर्ट को आप बुलाइए विशेषज्ञ को बुलाइए जो आपका पैसा बेकार ना जाए गोलिंग कूदवाने पर लेकिन ऐसा हो सकता है ना दोनों एक्सपर्ट आए और दो अलग-अलग जगह तो तो फिर वापस मुश्किल वो भी मुश्किल भी होती है तो हमको अगर हम सामने विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो हम अपने उससे उसको पूछ सकते हैं कि आप कितने साल से इसमें महारत रखते हैं हमको यह नहीं देखना है कि हम उसको पैसा दे रहे हैं या वो बुरा मान जाएगा हम उसके काबिलियत को या उसके अनुभव को पूछेंगे तो नहीं आप उससे पूछिए आप कितने साल से इसमें काम कर रहे हैं और आपके सफलता का प्रतिशत क्या है तो वह जो आपको बताएगा तो उससे भी आपको एक अनुमान आ अनुमान आएगा कि हम किस विशेषज्ञ के जगह पर हम बोरिंग करवाएं? तो जनरल ऐसा होता है कि दो विशेषज्ञ अगर है एक सरी के अनुभव रखने वाले तो उनका लगभग एक ही जगह होता है पानी बताने का लेकिन विशेषज्ञ को बुलाने के बाद में हमको उसको पर्याप्त समय भी देना चाहिए ऐसा नहीं कि वो आया फटाफट देख करके चला गया और अपना पैसा लेकर के वो तो निकल गया हम्म हम्म लेकिन किसान का नुकसान हो गया तो हमको ऐसे इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि बस जल्दी जल्दी बोरिंग करवाना है पानी मिलेगा ही मिलेगा अब मेरे पड़ोसी को मिल गया तो बस मेरे खेती में भी पानी मिलेगा ऐसा भी नहीं सोचना है बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पड़ोसी के खेत में बहुत सारा पानी है तो मैं उसी के बाजू में कर लूंगा तो मुझे भी पानी मिल जाएगा तो ऐसा नहीं करना है विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी है क्योंकि हमको अपना नुकसान बचाना है पैसों का ऐसा है कितना टाइम लगता है एक जगह आपने को समझो एक 10 एकड़ का खेती है और उसमें एक दो उनको लेना है तो किस तरह से कितना टाइम जाता है कितना कम से कम मैं बताता हूँ कि अगर सिर्फ दस गुंठा की जगह है या 20-25 घुंटे की जगह है तो उसमें भी कम से कम आधा घंटा अच्छे से ढूंढना पड़ता है तो हमको पानी का शत प्रतिशत सफलता मिलने का उम्मीद रहता है यह नहीं कि बस आए और थोड़ा बहुत देख लिया बस यहाँ पानी है यहाँ पानी है यहाँ बोरिंग कर दो ऐसा नहीं कुछ अवकाश लेने के बाद में भी उसको री करने की आवश्यकता है कि विशेषज्ञ ने जो ढूंढा है उसने सही ढंग से ढूंढा है या नहीं ढूंढा है कभी विशेषज्ञ आता है बहुत जल्दबाजी में होता है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही रहता है <laughs> कि बस मुझे पैसा कमाना है और यहाँ से भागना है मुझे दूसरे जगह जाना है तो ऐसे विशेषज्ञ को भी आप अगर न बुलाए तो अच्छा तो अच्छा <laughs> रहेगा क्या क्योंकि हमारे पैसे का सवाल है और किसान भाई इतने मुश्किल से पैसे कमा रहे कर्ज लेकर भी अगर कोई बोरिंग खोदवाता है अगर उससे पानी नहीं मिलता है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी वहां और कर्ज में डूब जाएगा और उसके बाद में ऐसा होगा कि पड़ोसी को पानी नहीं मिला है हमारे तो हमारा पड़ोसी भी बोरिंग करवाने के लिए डरेगा जबकि उसके खेती में से अच्छे कैनल बह रहे अच्छा पानी का स्रोत उसके जमीन में है लेकिन वो डर रहा है कि यार यार पड़ोसी को पानी नहीं मिला उसका पचास हजार का नुकसान हो गया मेरा भी ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप सही विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो वह आपको पानी निकाल ही देगा हाँ कम भी पानी मिलता है तो भी कोई बात नहीं है उस पानी को आने वाले वर्षों में हम कैसे बढ़ा सकते हैं वह भी मैं आपको बताता हूं जब भी बरसात पड़ती है अच्छी तरह से या कम भी पड़ती है तो बोरिंग के आसपास ही हम लोगों को भौगोलिक जमीन की जो भौगोलिक संरचना है उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करना है कि आ, उस बोरिंग के आसपास यहां वहां का पानी आकर के इकट्ठा हो और पानी वह जमीन में जाए ऐसे नहीं कि नाले में से पानी कहीं और चला जाए तो जैसे पानी हम जमीन में जितना जास्ती डालने का प्रयत्न करेंगे बरसात का तो वही पानी हमको रिटर्न मिलेगा जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं तो वैसे ही ज़मीन में हमको पानी जमा करना है और उसका हमको साल साल उपयोग करना है और मैं किसान भाइयों का यह बताना चाहूँगा कि पानी का स्तर दिन ब दिन बहुत नीचे जाता चला जा रहा है इसका वजह यह रहा कि हमने पानी का उचित प्रबंधन नहीं किया बांध भी हम लोगों ने छोटे छोटे नहीं बनवाए हैं और नालियों में ऐसे ही पानी हम लोगों का जो छत के ऊपर रहता है वो बह जाता है तो उसको अगर हम अपने खेत में ही किसी तरह से उसको अड़ा करके अपने बोरिंग जहां हमको करवाना है या हम लोगों ने जहाँ बोरिंग करवाई है उसके पास ही वह पानी को इकट्ठा कराएं तो निश्चित ही 100 प्रतिशत हमको उसमें सफलता मिलेगी और पानी हमको साल दर साल उसमें मिलता रहेगा और पानी मिलने के बाद में भी पानी का हमको बहुत ही उचित उपयोग करना है मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग घी बहुत ही कम उपयोग करते हैं तेल हम लोग ही बहुत ही उपयोग कम करते हैं उसका तो हम लोगों को पानी का भी उतना ही कम उपयोग करना है फायदा हमको पूरा लेना है उसका लेकिन पानी का अपव्यय बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो भविष्य हमारा बहुत ही अंधकारमय रहेगा ऐसा लगता हुँ, है क्योंकि मैं बहुत जगह पर गया पानी ढूंढने के लिए तो लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई किसी तरह से भी हमारे जमीन में पानी हो तो बताओ लेकिन कुछ ऐसी जगह रहती है जमीन में ये वैली uh, पत्थर होता है उसमें कि जिसमें पानी समाता ही नहीं है कई जगह पर ऐसा रहा तो लोग इतने निराश हुए कि अब क्या किया जाए हमारा खेती ऐसे जगह पर है हमारा घर ऐसे जगह पर है हमारी बिल्डिंग बंगला हमारा ऐसे जगह पर है लेकिन वहां पर पानी नहीं है नहीं। अब क्या किया जाए इसके लिए मैं कहना चाहूँगा सबसे कि पानी का बहुत ही कम से कम उपयोग करें पानी आप भरपूर पीजिए खेती के लिए बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए आपके जो जानवर आदि है उनको भी अच्छे से पानी दीजिए लेकिन जितना कम हो सके हाथ धोना है अब मैं आधे ग्लास में भी हाथ धो सकता हूँ और दो ग्लास में भी अपने हाथ धो सकता हूँ मुंह धो सकता हूँ तो मैंने अक्सर लोगों को बहुत ही पानी का अपवय करते हुए देखा है जितने में लोगों जितने में चार आदमी मुंह हाथ धो लेंगे उतने में एक ही व्यक्ति हाथ मुँह धोता है <laughs> तो अगर हम ऐसे ही पानी का अपव्यय करते रहे तो भविष्य हमारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण या दुखमय हो सकता है ऐसा मुझे लगता है हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो एक्सपीरियंस ऐसे जैसे कि आपने काफ़ी जगह पानी जो है मिला है आपको तो एक एक्सपीरियंस ऐसा सुना ही है जहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लगा हो ढूंढने में आ, एक दो एक्सपीरियंस मेरे ऐसे हैं कि मशीन वाले आए थे मशीन लेकर बताने के लिए पानी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है तो वह कुछ ऐसा ही था कि वो जल्दबाजी कर रहे थे उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था पैसे लेने हैं और यहां से भागना है दूसरे जगह जाना है तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर पानी नहीं है आपके जमीन में पानी ही नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के जमीन के ऐसे एक कोने से कैनल जा रहा था बहुत ही छोटे जगह से और उसको मैंने ढूंढा हम्म हम्म लेकिन वह ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा हम्म हम्म क्योंकि उस कैनल के बाजू से जो दूसरे के खेत में से बहुत ही एक पावरफुल कैनल बह रहा था वह मेरे स्टिक को अपनी तरह खींच लेता था हम्म हम्म तो मैं यह जज नहीं कर पा रहा था कि वाकई इनके जमीन में से कैनल जा रहा है उसमें से पानी जो जा रहा है उसके लिए यह स्टिक काम कर रहे हैं या पड़ोसी के जो जमीन में से जो एक बहुत ही पावरफुल कैनल बह रहा है उसके ऊपर यह स्टिक काम कर रहे है तो फिर मैंने अपने जो मेरे पास कुछ ऐसी दैवी शक्ति है उसको मैं अनुभव करता हूं लेकर तो उससे मुझे सफलता मिली कि नहीं इनके जमीन में से भी एक कैनल जा रहा है और यह पानी इनको मिलेगा जरूर मिलेगा लेकिन समय काफी गया उसमें समय काफी गया लेकिन सफलता जरूर मिली कितने माना अभी तक आपने कितने लोगों के लिए पानी का ये देखा है कम से कम तो अभी तक मैंने हजारों लोगों को पानी निकाल के दिया हजारों लोगों को पानी निकाल के दिया है अभी पिछले साल की बात बताता हूँ दो हजार सोलह ये जो आ, मार्च से जो हमारे उल्लासनगर पांच में पानी की बहुत समस्या हो गई थी तो उस दरमियान कम से कम मैंने तीन बोरिंगों में पानी निकाल करके दिया और सभी सफल रहे सभी सफल रहे बोरिंग और कुछ अगर बोरिंग असफल भी रहे तो उसमें कम पानी मिला पानी कम मिला तो यानी सफलता का प्रतिशत अच्छा ही रहा क्योंकि उसमें मैंने उतनी मेहनत की है यह जल्दबाजी नहीं की बस मुझे पैसा कमा के भाग जाना है नहीं, नहीं।, नहीं। समने सम, वाले को पानी जरूर मिले यह मैं पूरी कोशिश करता हूँ चलिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात और आम जैसे किसानों के लिए अगर कुछ पानी का स्रोत यहां हो सकता है या पानी कैसे वो लोग अपना खेती के लिए प्रोवाइड करें उसके लिए आपके विचार क्या हैं? मैं किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके आपके पास कुछ बड़ी जमीन है या छोटी भी जमीन है तो आ, बड़ी जमीन में भी पानी नहीं हो सकता है और बहुत छोटी जमीन में भी पानी हो सकता है सिर्फ वह अच्छे से ढूंढने की बात है तो यह बात भी अनुभव के ऊपर ही रहती है कि सामने वाला एक्सपर्ट कितना अनुभव रखता है और आ, मैं तो हर किसान को ये कहना चाहूंगा कि आप कोशिश जरूर करें पानी के लिए जैसे मैं कहता हूं कि बहुत सारा आप पैसा हम लोग अपव्यय कर देते हैं फालतू खर्चे में लेकिन बोरिंग खुदवाने से डरते हैं कि अरे पैसा चला जाएगा डूब जाएगा पैसा पानी नहीं मिलेगा लेकिन अगर कम भी पानी मिलता है किसान को तो वह उस कम पानी का भी ऐसे फसलों के लिए उपयोग कर सकता है फलों के लिए उपयोग कर सकता है जो उसको कुछ न कुछ तो जरूर आमदनी दे mm. कुछ तो कुछ उसको जरूर उसका mm. कम से कम उसके जो जानवर उनके पालतू जानवर हैं, mm. उनको तो पानी पेट भर मिले जिससे वो कम से कम दूध दे सके mm. जैसे किसान गाय नहीं पाल सकता है तो कम से कम बकरिया तो पाल सकता है mm. तो कम से कम पानी का भी अगर हमको पानी कम भी मिलता है तो हमको हम सिर्फ उसका उचित रखरखाव करके पानी की समस्या को कम कर कम सकते हैं। हैं। हैं। कन्या लाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पानी का सोत्र आपने ढूंढ निकाला और टाइम जरूर लगता है लेकिन समय देने से अच्छा काम हो सकता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पैसे के लिए ये सब काम करते हैं तो उनसे किसानों को बच के रहना चाहिए और एक नहीं दो लोगों को कम से कम वो सर्वे कराए देखाए उसके बाद ही फिर बोरिंग खुदाई ताकि उनका पैसा बचे और आपने एक और बात बताया कि किसानों को कम पानी का जो है खर्चा करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी खेती और अपने पीने के लिए उपयोग करना वो पानी का सेविंग भी करें और जैसे कि आपने बताया कि पानी का लेवल बढ़ाने के लिए जहाँ बोर है वहाँ पर ऐसा कुछ रास्ता बना के रखे जब बारिश आए तो पानी वो बोर के पास ही जाए ताकि पानी का वाटर लेवल जो है उनको हर साल बढ़ता हुआ मिलेगा और उनके लिए पानी की समस्याएं कम होती जाएगी तो ये जो तीन चार टेक्निक है तीन चार बातों का जो हम लोग अच्छी तरह से अगर ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में पानी की समस्याएं कम हो सकती हैं और वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी लोग जो हैं आजकल बोरिंग का वो काफ़ी लोगों शहरों में भी हैं गाँव में भी हैं तो इसके लिए देखा जा रहा है कि पानी का स्तर तो वैसे भी जमीन भी कम है तो आजकल जो बहुत नीचे जो पानी है उसके लिए फिर बोरिंग की जो कितना अंदर जाए कितने पाइप डालने चाहिए ऐसा भी समस्या होता है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कितना अंदर जा? एक अनुभव के अनुसार तो मैं यह पाँच साढ़े पाँच सौ फुट हम्म काफी है अच्छा उससे जास्ती नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है ठीक है थीक, थीक। और अगर अनुभवी व्यक्ति आपके पास आता है जो पानी ढूंढने वाला है हु। तो वह आपको एक एवरेज बताएगा कि इतने में आपको पानी मिल जाएगा हु। तो अनुभवी व्यक्ति ही आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकता है और अगर पानी मिलना होता है तो 500 के आसपास साढ़े पाँच के आसपास आपको पानी मिल जाता है जाता। लेकिन अगर इतने में पानी नहीं मिलता है तो फिर हम उससे नीचे आगे और प्रयत्न न करें तो मेरे अच्छा रहेगा पानी वहां पर भी होता है अगर किसी अच्छे विशेषज्ञ ने आपको ढूंढ कर दिया है पानी का जगह बताए तो वहां भी पानी होता है और बहुत मात्रा में पानी होता है वहां पर मैंने देखा है कि कई लोगों ने कहा कि भाई आप सिर्फ पानी का जगह बताना और कितना नीचे लेना है वो हमारा वो है हम डरेंगे नहीं हम बहुत नीचे जाएंगे क्योंकि हमको किसी भी हालत में पानी चाहिए तो उन्होंने जब बहुत गहराई में गए तो उनको बहुत अधिक मात्रा में पानी की प्राप्ति हुई तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो एक ही बोरिंग में पानी निकालने का प्रयत्न कीजिए कहते हैं कि जगह जगह कुएं खोदने से पानी नहीं मिलेगा नहीं। एक ही कुआ खोदो एक ही जगह खोदो तो वहां पर पानी मिलेगा यह मैंने बा, बात बुजुर्गों से सुनी, सुनी है तो मैं सभी को यह कहना चाहूंगा कि कोई भी बात में एक हौसला रखने की भी जरूरत होती है एक विश्वास रखने की भी जरूरत होती है इसके बिना तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और पानी के लिए किस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो सारी बातें आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में मेरा गाँव मेरा अंचल में जुड़कर आपने पानी के बारे में बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो मधन नाइनटी रेड़ पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 I'm your only one. में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते झिम झिम झिम झिम बरसे सावन सावन आया सावन आया सावन आया सावन आया तिल तिल से पानी आग ओढ़कर आग पहन के आग ओढ़कर आग पहन के कहीं पर देखा छत टपक उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए